C I E T N C E R T द्वारा प्रस्तुत है संस्कृत कहानियों की श्रिंखला वातायनम वातायनम में आज सुनते हैं ये कारेक्रम स्वपन भंगह किसी गाउं में एक भिखारी रहता था उसका नाम धनपाल था वह एक घर से दूसरे घर एक गाउं से दूसरे गाउं घूम घूम कर भीख मांग कर अपनी जीविका चलाता था एक दिन भीख मांगने के लिए वह घर से निकला और किसी घर के सामने खड़े होकर आवाज लगाने लगा। माताह, माताह, विक्षाम देहि। रेधल पाल, ग्रिहान। माताह, तव मंगल मस्तू। अहो, अयम भिक्षु कह अध्य पुनह भिक्षार्थम आग अच्छती। विक्षाम देहि। Maath, cira'm-jivatute santati hi. Samprati anyasmin karmeni vya-pritaas mi, agregacch. Bhavat, maath, agregacchami. Ahoh, Adyatu maya kima-pi datamya masut. Hmm. Sushthu, Samagato अस्मिन ददामि। मातः भिक्षुकः गृह्हान तव मंगलमस्तु। रे भिक्षुकः भिक्षुकः आगच्छ शीघ्रम् आगच्छ। मया शीघ्रं गन्तव्यं तुभ्यं किमपि दत्त्वा एव गमिष्यामि। इच्छां भिक्षां देहि आगच्छ शीघ्रमागच्छ भिक्षां देहि गृहाण गृहाण तव मंगलमस्तु समृद्धि रस्तु चिरं जीवतु ते संतति ओहो सांप्रतम अयम् मेघतः पूर्णो जातः आहा हा हा। अधुना गृहं गच्छावि एनम् घटम् नागदन्ते अवलम्ब्य अस्य धस्तात् शयनं करोमि आहा अरे धनपाल धनपाल म कया अध्यावधि नोक्तं यत्तुम किं करोषि दामोदर यथाकालम वदिष्यामि सांप्रतं व्याप्रीतोस्मि अरे धनपाल कथं व्यस्तः त्वं न जानासि अहम अस्मि दामोदरः भवतु भवतु त्वं न जानासि कस्मिन कार्ये हम व्याप्रीतः गच्छ यथेष्टं गच्छ इसके बाद प्रसन्नमन धनपाल अपने मन ही मन में सोचने लगता है अहूं यदा देशे दुर्भिक्षम विश्यती तदा अहम इमान तंडुलान विक्रिश्यामी तंडुल विक्रेण अवश्यम प्रचुरम धनम प्राप्षामी tata tèna dhanena aja dvayam krishyami aho aja dvayasya vikrayena goh गवाम kritam gavam aja nàm cha kraya vikrayabhyam dhani ko hamsanjata ha aho shramasya phalam labdham mamavya para ha गच्छता कालेन, मनोरमया, सुंदरया, एकया, कन्यकया, साकम्मम, उद्विवाह, जाता है। इसके बाद, अपने मन ही मन में, धनपाल कलपना करता है, और कलपना लोक में ही, वो हो सुंदर महल बनाता है। कल्पना लोक में ही उसका एक रमनी से विवाह होता है। विवाह के पश्चात दोनों आनंद पूर्वक रहने लगते हैं। यथा काल धनपाल के घर एक पुत्र का जन्म होता है। धीरे धीरे पुत्र आठ होता है। वर्ष का हो जाता है अपने कल्पना लोक में धनपाल ने देखा कि उसका 8 वर्षीय पुत्र उसके पास आकर बोलता है पिताह पिताह मिष्टानम मांंचामि मय्यम मोदकानि देहि मोदकानि देहि तात मोदकानि देहि अधुनाहं कार्येषु अतिव व्याप्रीतोस्मि मोदकानी देही तात मोदकानी देही गच्छ अहो भगनम में भिक्षा पात्रं अन्नं सर्वं विकिरणं ओहो इस तरह धनपाल के पैर की ठोकर से खूटी में लटका हुआ उसका अन्न से भरा हुआ घड़ा फूटकर गिर जाता है और उसकी कल्पना समाप्त हो जाती है उसका स्वप्न टूट जाता है इस तरह कल्पना में प्राप्त उसकी पत्नी कल्पना में जन्म लिया उसका पुत्र स्वप्न भंग की तरह नष्ट हो जाते हैं उसका कल्पना में बनाया गया भवन भी नष्ट हो जाता है इसलिए कहा गया है कि केवल कल्पना से जीवन नहीं चलता जीवन चलाने के लिए उद्यम करने की आवश्यकता होती है हमें यथार्थ में जीवन जीना पड़ता है और यथार्थ के लिए परिश्रम करना पड़ता है देखो कहा गया है। उद्यमे नहीं सिध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थई नहीं सुक्तस्य सिंहस्य प्रविशंति मुखे म्रिगा। स्वप्नभंगः अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय संयोजन अनुसंधान एवं आलेख प्रोफेसर कृष्णचंद्र त्रिपाठी डॉ रंजीत बेहरा भाषा शिक्षा विभाग एनसीईआरटी कलाकार डॉ कृष्णचंद्र त्रिपाठी डॉ रंजीत बेहरा डॉ श्यांश द्विवेदी गिरीश त्रिपाठी धनश्री प्रेरणा और डॉ बलदेव आनंद सागर ध्वनि अंकन बटिलेंग लिंगडो और शानमुखसीम निर्माण सहयोग गीतिका उनियाल और विमलेश चौधरी निर्माण निर्देशन और ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सीआईईटी एनसीईआरटी